राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 3 के छात्रों के लिए कार्यक्रम राणा प्रताप आलेख रत्न प्रकाश शील का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी बच्चो, महराना प्रताप का जन आज से सारहे चार सो वर्ष पहले मेवार में हुआ था. उनके पिता उदैसिंग मेवार के ही राना थे. बच्चो, राना उदैसिंग की कई रानिया थी vessels. और प्रताप उनकी सबसे बड़ी रानी के पुत्र थे. बच्चो, शुण प्रताब बड़े होनहार बालत थे। उन्होंने बड़ी जल्दी अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड सवारी करना सीख लिया। ये देखकर दूसरी रान्या उनसे जलती थी। और वे हमेशा उनके पिता उदे सिंग से उनकी शिकायत करती। इसी कारण बच्चों उ पिता उन्हें कम प्यार करते थे उनका बचपन एक राजकुमार की तरह नहीं बीता बल्कि साधारण बच्चों की तरह ही बीता था लेकिन बच्चों प्रताप के मन में अपने पिता के लिए बहुत स्नेह और आदर था बड़ी विपद सहबीर बढ़ी क्रीत खाटी बसू धर्म धुरंधर धी पोरस धीनों प्रताप से प्रताप बहुत सासी और वीर थे बच्पन से ही उन्हें शिकार का बड़ा शौक था एक बार की बात है बच्चों प्रताप अपने पिता उदय सिंह के साथ शिकार खेलने गए एक स्थान पर उन्हें पहाड़ियों से घिरा एक हरा भरा मैदान दिखाई दिया उसे देखकर उदय सिंह ने प्रताप को अपने पास बुलाया और कहा प्रताप जी चारों ओर पहाड़ियों से घिरा यह मैदान देख रहे हो ना जी पिताजी देख रहा हूं और कुछ सोच भी रहा हूं हम क्या सोच रहे हो मैं यह सोच रहा हूं कि चित्तौड़ की जगह इस जगह अपनी राजधानी बनाना ज्यादा ठीक होगा शाबाश यही बात तो मैं भी सोच रहा था प्रताप यह जगह क्यों ज्यादा सुरक्षित है बता सकते हो पिताजी यह चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है ना इसलिए इस जगह को घेर पाना शत्रु की सेना के लिए आसान नहीं होगा हम्म तुम ठीक कहते हो प्रताप और इस जगह सामान लाने ले जाने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी और पिताजी यहां पानी भी काफी है चारों ओर सुंदर-सुंदर झीलें हैं 19 वर्ष के प्रताप के कहने पर वहां नई राजधानी की नींव रखी गई उदय सिंह के नाम पर इस जगह का नाम उदयपुर रखा गया बच्चों यह वही उदयपुर है जो राजस्थान का सबसे सुंदर नगर है आज यह नगर झीलों का नगर कहलाता है जो प्रताप के सुझाव पर ही बसाया गया था प्रताप ने बचपन से ही मेवाड़ पर हमले होते देखे थे जब राणा प्रताप 27 वर्ष के थे तो राजा अकबर ने मेवार पर हमला कर दिया अकबर की सेना का सामना करने के लिए उदय सिंह ने सरदारों की एक बैठक बुलाई जिसमें प्रताप भी थे महाराज उदय सिंह की जय महाराज उदय सिंह की जय आप लोग जानते ही होंगे कि आज ये बैठक क्यों बुलाई गई है हम जानते हैं महाराज अकबर की सेनाएं मेवाड़ पर हमला करने आ पहुंची हैं पिछली लड़ाइयों में जान माल का बहुत नुकसान हुआ है मेवाड़ की शक्ति कम हो गई है और इस हमले से तो और भी ज्यादा नुकसान होगा महाराज यह तो मैं भी जानता हूं मगर अकबर का मुकाबला तो करना ही होगा ना मुकाबला हम करेंगे राणा जी आप रानियों और पुत्रों को लेकर चित्तौड़ से चले जाएं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता यह सभी राजपूतों के लिए शर्म की बात होगी पिताजी आपका पुत्र प्रताप भी कुछ कहना चाहता है क्या कहना चाहते हो प्रताप कहो पिताजी आप चित्तौड़ का भार मेरे ऊपर छोड़ दीजिए मैं अकेला ही अपने वीर सैनिकों के साथ चित्तौड़ की रक्षा करूंगा लेकिन तुम अकेले आप चिंता ना कीजिए पिताजी हम दो जगह से लड़ाई शुरू करेंगे युद्ध किले से भी होगा और किले के बाहर से भी इससे अकबर की सेना दो हिस्सों में बट जाएगी और कमजोर पड़ जाएगी महाराज प्रताप का कहना बिल्कुल ठीक है युद्ध दो हिस्सों में बांटने से हमें फायदा ही होगा युद्ध दो हिस्सों में बांट दिया गया अकबर की सेना को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा किले की सेना किले की रक्षा करती और बाहर की सेना अकबर की सेना की रसद लूटती इस लड़ाई में अकबर जीत तो गया पर उसके हाथ कुछ भी ना लगा और ना वो राणा को ही पकड़ सका जीत मरण रण चाय, अकबर आधीनी बिना, पर आधी दुख पाय, पुनि जीवेन प्रताप से। बच्चो, इसके बाद, राना प्रताप का सारा जीवन, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने की कोशिश में बीता वे जंगलों में रहते रूखी सूखी रोटी खाते लेकिन अपनी मातृभूमि को हमेशा आजाद कराने की कोशिश करते रहते अकबर ने बहोत दार उनके पास संदेश भेजा कि अगर वे उनकी गुलामी स्वीकार कर लें तो अकबर उन्हें मेवाड़ वापस दे देगा लेकिन उन्होंने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की उन्होंने कभी मुगलों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया वो प्रताप था वीर बांकुरा हर बाधा से टकराया आन राजपूतों की रखी शीश नहीं झुकने पाया जब राणा प्रताप ने अकबर की गुलामी नहीं मानी तो अकबर के मंत्री मान सिंग को बड़ा घुस्सा आया उसने खूब बड़ी सेना लेकर राना प्रताप को लड़ाई के लिए ललका रहा और फिर हल्दी घाची के मैदान में बड़ी भारी लड़ाई हुई इस लड़ाई में राणा प्रताप के सभी सिपाही सरदार बड़ी वीरता से लड़े वे सभी अपने राणा के वफादार सैनिक थे बच्चों राणा प्रताप के सबसे वफादार साथी का नाम तो तुमने भी सुना होगा हां हां जरा याद करो कौन था वो हां हां सोचो सोचो हां वो था राना प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक ये घोड़ा चेतक बड़ा ही वीर और सासी था इस लड़ाई में भी वो तूफान की तरह लड़ा रण बीच चोकडी भर भर कर चेतक बन गया निराला था राना के घोड़े से पढ़ गया हवा का पाला था चेतक जिधर से भी दोड़ता सेना में हाहा कार मत जाता पता ही ना चलता कि किस क्षण में वो कहां पहुंच जाएगा इस लड़ाई में राणा प्रताप जी जान से लड़े लड़ाई के मैदान में तलवारों की खनखनाहट और गाजर मूली की तरह कटते सिपाहियों की चीख पुकार ही सुनाई पड़ती थी लेकिन मुगलों की बहुत बड़ी सेना के सामने राणा प्रताप के थोड़े से सिपाही कब तक टिक पाते इस युद्ध में राणा प्रताप घायल हो गए उनका घोडा भी जख्मी हो गया फिर भी उस वफादार घोड़े ने अंत तक राणा प्रताप का साथ दिया वो ने अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता हुआ ले गया और सुरक्षित जगह पर पहुंचकर चेतक रुका और फिर फिर वो ऐसा गिरा कि उठ ही न सका बच्चों इस तरह उस वफादार घोड़े ने अपनी जान देकर राणा प्रताप की जान बचाई चित्तवे चित चितताड़ चिता जलाए सोच तर मेवाड़ो जगमोर पा ना पुरुष प्रताप सिंह इस लड़ाई में राणा के सभी साथी मारे गए राणा प्रताप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगलों में भटकते फिरते बच्चों कितनी ही बार उन्हें भूखे प्यासे भी रहना पड़ा तो भी उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया दे अंत तक मातृभूमि को आजाद कराने की कोशिश में जी जान से लगे रहे बच्चों किसको आजादी अपने प्राणों से प्यारी थी किसकी ताकत के आगे मुगलों की सेना हारी थी हल्दी घाटी में किसके गौरव की लिखी कहानी है छलक रहा कण-कण में किसकी तलवारों का पानी है भुख प्या स बी झुका नहीं पाए जिसके अभिमान को किसने लहूबाहा करसीचा बोलो राज अस्थान को।